अध्याय साथ पहले अपने गिरेबान में झांको तुम किसी के अच्छे और बुरे होने का फैसला मत करो फैसला करना परमात्मा का काम है क्योंकि परमात्मा तुम्हें भी उसी तरह से आकेंगे जैसे तुम दूसरों को आंकते हो और जिस तराजू से तुम तोलते हो उसी तराजू से परमात्मा तुम्हारे लिए भी तोलेंगे तुम दूसरों की आंख में तिनका क्यों ढूंढते हो जबकि अपनी आंख में पड़ी मोटी लकड़ी पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता इस हालत में तुम दूसरों से कैसे कह सकते हो कि आओ मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दू जबकि स्वयं तुम्हारी आँख में मोटी लकड़ी है अरे ढोंगी पहले अपनी आंख से मोटी लकड़ी निकालो तभी तुम दूसरो की आँख का तिनका निकालने के लिए ठीक ठीक देख सकोगे जो चीजें परमात्मा की हैं उन्हें जंगली कुत्तों की तरह व्यवहार करने वाले लोगों को मत दो वरना वे मुड़कर तुम पर हमला कर देंगे और सुअरों की तरह व्यवहार करने वाले लोगों के आगे अपने कीमती मोती ना फेंको क्योंकि वे उनको रौंद देंगे परमात्मा से मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो ढूंढता है वह पाता है और जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो क्या वह उसे पत्थर देगा या खाने को मछली मांगे तो क्या वह उसे सांप देगा जब तुम पापी होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुमसे कहीं अधिक तुम्हारे पिता परमात्मा अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना देगा मोक्ष का मार्ग सकरा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें वैसा ही तुम भी उनके साथ बर्ताव करो क्योंकि मोशे के नियम और परमात्मा के प्रवक्ताओं की यही शिक्षा है सकरे दरवाजे से अंदर जाओ क्योंकि विनाश की ओर ले जाने वाला दरवाजा चौड़ा है और वहां जाने वाले रास्ते पर जाना आसान है बहुत सारे लोग उस चौड़े दरवाजे से जाना चुनते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का दरवाजा बहुत संकरा है और मार्ग कठिन है और केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं फल से पेड़ की पहचान झूठे लोग जो अपने आप को परमात्मा का प्रवक्ता कहते हैं उनसे सावधान वे तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं पर अंदर से वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं उनके कर्मों से तुम उन्हें पहचान पाओगे क्या लोग कांटों से भरी झाड़ियों से अंगूर और कांटेदार पौधे से अंजीर का फल इकट्ठा करते हैं इसी तरह अच्छे पेड़ में अच्छे फल लगते हैं और बुरे पेड़ में बुरे फल यह हो नहीं सकता कि अच्छे पेड़ में बुरे फल लगें और बुरे पेड़ में अच्छे फल जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाता है इस प्रकार तुम झूठे प्रवक्ताओं के कामों से उन्हें पहचान सकते हो कथनी और करनी हर एक व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है परंतु जो परमात्मा चाहते हैं वे नहीं करता वह परम स्वर्ग के साम्राज्य में नहीं जा सकता परंतु जो व्यक्ति मेरे पिता परमात्मा की इच्छा को पूरा करता है वह व्यक्ति ही परमात्मा के साम्राज्य में आ सकता है अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन मुझसे बहुत लोग ये कहेंगे प्रभु प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की क्या हमने आपके नाम से अशुद्ध आत्माओं को नहीं निकाला क्या हमने आपके नाम से अनेक चमत्कारी काम नहीं किए तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं अधर्मियों मुझसे दूर हो केवल सुनो नहीं उस पर चलो भी जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर मजबूत और गहरी नींव पर बनाया बारिश हुई बाढ़ आई आंधी चली और उस घर से टकराई तो भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव गहरी और मजबूत थी परंतु जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपने घर की नींव रेत पर बनाई जब बारिश हुई बाढ़ आई आंधी चली और उस घर से टकराई तो वो गिर पड़ा और उसका पूरी तरह विनाश हो गया जब गुरु यीशु ये उपदेश दे चुके तब भीड़ उनकी शिक्षा सुनकर हैरान हो गई उनके उपदेशों से साफ पता चलता था कि उन्हें परमात्मा ने अधिकार दिया हुआ है उनके उपदेश अन्य धर्म गुरुओं जैसे नहीं थे